सर्वा शब्द में रमा शब्द की अपेक्षा जहाँ रूप भिन्न हुआ वो रूप लिखना सर्वा शब्द का रूप लिखना जहाँ रमा के अपेक्षा भिन्न रूप हो रमा के जैसे बनाता नहीं अलग हो तो लिखना अभी रमा शब्द के अपेक्षा सर्वा शब्द में विशेष जो सूत्र अधिक लगा वो सूत्र लेकर देगा आप। रमा बनाने में जितने सूत्र लगे सर्वास्द बनाने में उसके अपेक्षा अधिक कोई सूत्र लगा तो उसको लेकर देखाओ सर्वास्द बनाने में रूप बनाने में कोई अधिक सूत्र लगा तो लेकर देखा हो समझ में रमा बनाने में जो सूत्र लगे उसको छोड़ करके सर्वास्व बनाते समय कोई अधिक सूत्र लगे तो सूत्र लेकर जल्दी लेकर देखा आपने दिखाया नहीं ना ये भी देखा है नही थो में देखा नहीं कठिन प्रश्न है पहले क्या बना है बोलो मथी जो से बोलो मतिम क्या मतिम मतिम द्वितिया बहुज नहीं क्या बनेगा विसर्ग तो नहीं बोलो मती ऐसा कंसे होगा विसर्ग मती तृतीया में मती अगर ट आएगा आंगू में लगेगा तो क्या बनेगा क्या बन गया था ना बोलो मत्या चतुर्थ्याने पर मत्य शब्द के लिए सूत्र है गीति हस्वच ये सूत्र क्रम याद रखना है। पहले यु नदी उसके बाद क्या सूत्र उसमें नेंग उंग स्थाना वस्त्री उसके बाद है वामी वामी उसके बाद गीति रह उसके बाद शेषो के इतने हैं पहले हो गया यु स्त्रो नदी ने यंग उंग वस्त्री वामी गीतिव कितने सूत्र है इस क्रमश याद रखो तो वृत्ति में उसी उसमें शब्द मिल जाएगा यु करता है ई कारण तुकारंत स्त्रीलिंग हो तो नित्य स्त्रीलिंग हो तो नदी संज्ञा उसके बाद आ जाएगा न यंग स्थान उभंग स्थानु अस्त्री यंग उभंग स्थान स्थिति है जहाँ यंग उभंग हो वहाँ नदी संज्ञा नहीं हो न यंग उभंग स्थान हो किंतु स्त्री शब्द एक है यंग यंग होने पर भी नदी संज्ञा हो जाती है और स्त्री शब्द को छोड़कर कोई भी शब्द यदि यंग अथवा उभंग हो तो उसकी नदी संज्ञा नहीं होगी निषेध करने वाला सूत्र आ गया पहले सूत्र क्या है यो स्त्रिया नदी ई कारांत उन्ांत स्त्रीलिंग हो तो उसकी नदी संज्ञा उसके बाद निषेध करेगा सूत्र जो यू स्त्री आख सब आ जाएगा इसमें न किंतु यंग उभंग स्थानों, हो जहाँ यंग उभंग की स्थिति हो नित्य नित्यस्त्रीलिंग हो इकारांत उकारांत हो तो भी नदी संज्ञा नहीं होगी केवल स्त्री शब्द को अस्त्री स्त्री शब्द में यंग होने पर भी उसकी नदी संज्ञा हो जाएगी उसके बाद उत्तर आएगा वाम ही आम पर विकल्प हो जाएगा जिसकी यंग उभंग नित्य स्त्रीलिंग हो स्त्री शब्द भी यंग उभंग हो उनका निषेध हो गया किन्तु आम पर विकल्प हो जाएगा व आम जिनका निषेध हुआ था उनका विकल्प करे आम पर रहते विकल्प जिनकी यंग उभंग स्थिति हो नित्यस्त्रिंग हो स्त्री शब्द छोड़कर के उनको आम पर रहते विकल्प से नदी संज्ञा उसका पर सूत्रंग गीत ही ह्रस्व गीत पर रहते भी विकल्प होगा ह्रस्व एक अधिक आ यंग उभंग स्थान स्त्री शब्द भिन्न नित्य स्त्रीलिंग आदोत ये तो पूरा पहले से आ गया और हस्व इसमें आ गया ह्रस्व इवन ओवनांत तो हो स्त्रीलिंग में वाह नद्यसंग कहो कहो गीति गीत पर हल्प होगा तो गीत पर हल्प जो करेगा जो जिनकी यंग उंग स्थिति जिनमें हो नित्य स्त्रीलिंग इकारांत तो उन्त तो हो उनके लिए भी है और हस्व रस किंतु तो स्त्रीलिंग होना चाहिए शब्द हरिश्व हर्स्व है क्या हर्षांत उस है उसमें यह गीति हर्षो से लगेगा वो स्त्रिंग नहीं स्त्रिंग होने पर लगेगा मतिशद इकारांत है स्त्रीलिंग है उसमें लग जाएगा नदी संज्ञा हो जाएगी किंतु विकल्प से कौ कहाँ गीति गे घसी गी चार स्थानीय मिश्रित हो गया मती के गे आने पर गीत पर है तो गीति हृष् से लग जाएगा विकल्प से क्या होगा विकल्प से नदी संज्ञा जितने आवश्यक न बनना विकल्प से नदी संज्ञा किसकी मत्ती शब्द की कब गे पर रहते क्या पर रहते गे पर रहते क्या नदी संज्ञा होगी नदी पक्ष में क्या कार्य होगा आ नद्या आठ आग एक पहले आ आठ से वृद्धि ऐ मत्ती अगर ऐ आगे क्या सूत्र गया मत्यय हो गया दूसरे पक्ष में नदी संज्ञा नहीं है मती क्या प्रत्यय मती अग्रह ए, ए। फिर क्या सूत्र लगेगा क्या बनेगा मतई हाँ सूत्र क्या लगेगा गैरंगित गुण अयादेश क्या बनेगा मत चतुर्थी हो गया पंचवीं सठवी घसी घसे अशे आठ आग हो तो आहा मती अगरे आ आस क्या बनेगा मत्या अगर नदी संज्ञा नहीं हो तो मतया अगर आस कैसा तो लग गया घे गे, घेर गीति से गुणा होने के बाद क्या रो बनेगा मत की घी संज्ञा होगी या नदी संज्ञा होगी घी संज्ञा होगी ऐ नदी संज्ञा तो नहीं होगी गीत पर रहते विकल्प से नदी संज्ञा अन्य पक्ष में घी संज्ञा घी संज्ञा तृतीय विभूति एक हुई थी क्यों घी संज्ञा क्यों नहीं होगी घी संज्ञा करने के लिए गीत चाहिए तृतीय एक वचन टाप रहते मत शब्द की घी संज्ञा होगी या नहीं होगी क्यों नहीं होगी घी संज्ञा करने के लिए कहा पुलियों के लिए घी संज्ञा सूत्र में आया पुलिंग हो न पुषक हो तो घी संज्ञा होगी तिलिंग हो ना घी संज्ञा नहीं होगी ऐसा कहा नहीं होगी क्या मत्शब्द की घी संज्ञा पहले से होती है या ये घी संज्ञा चतुर्थी से शुरू होती है घी संज्ञा पहले से है हाँ उसके लिए घी संज्ञा करने के लिए पुलिंग स्त्रीलिंग का नाम है क्या घी संज्ञा तो है घी संज्ञा होने पर उसका जो कार्य विशेष कार्य था आंगोना स्त्रियाम उसमें दिया स्त्रियाम स्त्रीलिंग होने पर आंगोना स्त्रियाम सूत्र नहीं लगे तो घी संज्ञा नहीं होगी घी संज्ञा तो है ही चतुर्थी में घी संज्ञा या नदी संज्ञा तो, तो। नदी संज्ञा के अभाव पक्ष में घी संज्ञा हो जाएगी किस सूत्र से शेषु घे सकी कितने रूप बनेगा तो, तो। मत्ये मत चतुर्थ पंचमी ष्ठी में मत्याह मतेह को जन में मत्या मतेह और घी आगे सूत्र नाम हाँ आगे कहाँ घी में घी में क्या होगा आर नद्या घेराम नद्या में निभ क्या रूप बनेगा मतयाम और जब नदी संज्ञा नहीं होगी तो घी संज्ञा होगी घी संज्ञा से पुत्र क्या लगेगा क्या रूप बनेगा मतो बन गया कि अभी कितने रूप बना अभी जो रूप इसमें विशेष बना पुस्तक नहीं देख बोलो पहला क्या बनेगा घेर गीति रस से लगने से क्या बना मत तो मत आगे इतने स्थान में रूप अलग अलग बना अरे बाकी से क्या शेषम समम हरी बत हरि बनेगा कोई कार्य नहीं ष्टी बहुचन क्या बनेगा मती नाम हरी में अणत्व होता है अणत्व नहीं होगा नूट होगा तिलिंग में नूट होगा सूत्र से रस नद्याप नोट क्या रूप बनेगा मती नाम अभी रूप मिला कर बोलना है मती मती मत अच्छा एक, एक रह गया राज्य जो था है ना अच्छे तो लगता है मति का मतो बनता है किंतु एक सूत्र पहले आया है औुत क्या सूत्र औत सूत्र देखो कहाँ आया पति सद में आया ना सखी सदमी ये इसको बात करे औत इसे उसके लिए एक सूत्र विशेष आया ईद्याम ईदुद्याम नदी संज्ञ परसंगे राम गे गे ये गे राम नद्याम से घी को प्राप्त था आम उसके बाद करेगा औ उसके बाद करने के लिए ईद उद्याम से गी को आम होगा गे राम नद्याम निभ्य से आम प्राप्त था उसको अव तो बाध करेगा इसलिए अलग सूत्र बनाया घी को हो जाएगा आम तो आ नद्या होकर के आम होने के बाद मत्ती अगर आम घी को आम हो गया नूट प्राप्त है क्या हृषण नदिया पर नूट प्राप्त है नूट होगा आ नदिया क्यों बात करेगा भी प्रतिशत परम कार्य तो पहले क्या होगा आर नदिया आठस वृद्धि होने के बाद क्या बनेगा मत्ती अगर आम फिर हर्षोद्यापनोट आठ आठ होने के बाद फिर प्राप्त नहीं हर्षोद्यापनोट देखो सुनो मत अग्रह नद्याम नि को बाध करता है औ तो उसको बाद करेगा ईद उद्याम गी को हो गया आम मत अग्रह आम यहाँ आठ नद्या से आठ प्राप्त है हर्षो नद्या से नूट प्राप्त है दोनों प्राप्त होने पर भी प्रतिशत है परम कार्य पर कौन है अन्य से आठ हो जाएगा आठ करो आठ सी से वृद्धि करो फिर मत्ती अगरे आ फिर आमाने पर रसन उद्यापनूट तो ही पास में बैठा है फिर लगने ही जाएगा रसोण उद्यापनूट लगे ना नहीं क्यों नहीं लगेगा <laughs> मंत्र जब तो, तो नहीं बोले तब तो नहीं होगा किसको याद है सकृत गिप्रतिषेधे यद बाधितम तद तो बाधितम है बाधित हो जाएगा तो सकृत विप्रतिषेधे ये लिखा नहीं क्या लिखा है क्या लिखा पढ़ो हाँ तद बाधित बाधित हो गया मत्याम बन गया और अन्य पक्ष में अच्छे से क्या बनेगा मतो मतो बन जाएगा बोलो शब्द मापी मापी मतायह इति प्रथमा सब बोलो हां हरी क्या हरिशब्द है पिछा मत्तीब्द रूप बनाने के लिए कितने सूत्र अधिक लगे इसमें क्या हाँ हरिशद नहीं लगता है तो नदी संज्ञा होने के लिए गीती हृष्य सूत्र नदी नदी संज्ञा करने के लिए और गी को आम करने के लिए गैर आम नदी आम को बात करता है और तो उसके बात करने के लिए सूत्र है विद्युत और नदी संज्ञा होने से आम आम में नदी को मानकर नूट होता है आम पर रहते नदी संज्ञा होती है नहीं pai? नहीं होती नदी संज्ञा होती मत्ती शब्द की आम पर रहते नदी संज्ञा है न नहीं है मालूम नहीं नदी संज्ञा नहीं नदी संज्ञा मत् शब्द की कहाँ है प्रथम एक बचन प्रथम अभ्यूति द्वितीय में शब्द की नदी संज्ञा है या नहीं संदेह है शब्द की नदी संज्ञा कहाँ कहाँ होगी किस सूत्र से गीति रस्य कितने स्थान में चार स्थान में ही विकल्प से नदी संज्ञा और अन्य पक्ष में क्या संज्ञा घी संज्ञा शस में क्या बना शब्द का मती हरि का क्या बना था हरिन इसमें रूप भेद हुआ क्यों भेद हुआ तस्मा ससो न पुंशी ये नहीं लगा और आंगो ना हरि शब्द में क्या बनता है हरिणा अमती का क्या बना मतिया रूप भेद हो गया भेद हो गया और गितीत में रूप भेद है ये और कहाँ रूप भेद है आम में हरिनाम से नत्व होता है हरिणाम और यहाँ मती नाम में अणत्व नहीं होता है तो रूप में भेद कहाँ कहाँ हुआ एक सस में छीत वचन गीत तो चार है और बाकी तीन है बाकी तीन क्या है सस्टम सष्ट तीन हो गया और बाकी कितने चार है। ये ध्यान रखना एवं बुद्धिधय बुद्धि भी इस प्रकार है मत शब्द जैसे से बुद्धि भूति धृति कांति गति दीप्ति श्रुति स्मृति बहुत शब्द बन जाएंगे शायद बुद्धि शब्द रूप लो। बनने पर बुद्धि बढ़ेगी इसमें कंजूस नहीं करो बुद्धि बुद्धिशद बोलते आलस्य करते हो बुद्धि बोलो बुद्धि ही बुद्धि बुद्ध ये हाँ हे इत ही प्रथना हो गया बोलो आगे हे बुद्धे सुण बोला होलो तृतीया बुद्ध्यासर्ग विसर्ग बुद्ध्या बुद्धे बुद्ध्या बोलो ती पंचमी आके सट्टी बोला बुद्धिया देखो विसर्ग तो छुटता है बुद्धिया में मां भी छुट गया बुद्धिया मां भी चला गया विसर्ग <laughs> छोड़ने का अभ्यास होकर के माँ में षठी बोलो ठीक से विसर्ग नहीं होता है बुद्ध ष्टी बोलो बुद्ध्या बुद्धे बुद्ध्यो हो बुद्धि न ष्ठी बोलो नहीं नहीं नहीं विसर्ग बोलो बुद्ध्या बुद्धे बुद्ध्यो बुद्ध्यो हाँ बुद्ध्यो, बुद <imitina> इति बुद्धिना अभी शब्द पहले बनाए त्रिशब्द त्रिशब्द बना था हाँ शब्द का प्रथम व्यक्ति बोलो त्रय ये प्रथम व्यक्ति प्रथाम विभूति में पूछता हूं क्या है त्रय ष विभोति क्या है त्रया नाम सप्तमी विभोति त्रिशु तृतीया उसी त्रिशब्द का भी रूप बनाएंगे स्त्रीलिंग में त्रिचतुर स्त्रीया चतुश्री शब्द हो आगे चतुर शब्द आएगा स्त्रीलिंग में उसको रूप बनाते समय त्रिशब्द को तीसरी आदेश हो जाएगा और चतुर शब्द को चतरी क्या प्रातिपदी प्राति प्राति को बन जाएगा तीसरी क्या बनेगा तीसरी और दूसरा क्या चतुर का चतस्री बन जाएगा स्त्रीलिंग यो रेतो स्तो विभक्तो विभक्ति आते ही त्रिशब्दों को आदेश हो जाएगा क्या आदेश होगा तीसरी चतुश्री त्रिशब्द का आदेश होगा तीसरी चतुर्स को चतुर्शत तीसरी अग्रे जस एक वो चन बनेगा जस मान परिश्री अग्रे जस अचि र रित रीत अचि रित से नहीं अचि रीत रीत ष्टी अंत रि को रते रीत र अचिह तीसरी चतुश्री ए तो रिकार से रेपादेश हो सद जी तीसरी और चतुर्श्री ये दोनों शब्द के रिकार के सूत्र कर लगेगा केवल इसी दो शब्दों के लिए रिकार को क्या आदेश होगा रेप क्या पर रहते अच पर रहते पर में अच मिलेगा तो रिकार को रेप हो जाएगा तीसरी का जस है यहाँ प्राप्त था पहले गुण प्राप्त था किस सूत्र से गुण प्राप्त था ऋतों सर्वनाम स्थान में प्राप्त था ऋत्तों की सर्वनाम स्थान यो सर्वनाम स्थान मिलेगा परमे हाँ, प्राप्त है और प्राप्त है जसी गुण प्राप्त था उसके बाद दीर्घ दीर्घ प्राप्त के सूत्र से प्रथम यो कहाँ प्राप्त है जस में तिस्तर द्वितिया में द्वितिया में प्रथमें तो प्राप्त प्रथम हाँ प्रथम भी प्राप्त है क्या क्या सूत्र प्रथम पुरुष प्रथम पुरुष दीर्घ प्राप्त है तीसरा तिस् यस्य प्रियतिसरी शब्द है प्रियतिसरी शब्द का एक बनेगा जैसे प्रिया त्रयो यस्य स प्रियत्री बनाए थे प्रिय त्रि शब्द ष्टिवोचन क्या बनेगा प्रियत्रयाणाम बनेगा गौणत्व प्रिय त्रयाणाम इसी प्रकार स्त्रीलिंग होगा तो क्या बनेगा प्रिय तीस्र ष्टीय क्वेश्चन है प्रियतिश्र अग्रे असंस आएगा वहाँ गशीघस आने पर रिक आगे अ है प्राप्त है ऋतउत क्या प्राप्त है ऋतउत से जो उत्त्व प्राप्त है उसको बात करके अशीर्यत हो जाएगा क्या बात करेगा किसको बात करेगा तो गुण दीर्घ उत्तवा नाम अपवाद गुण का अपवाद ऋतोंगी सर्वनाम स्थान में जस जो गुण का अपवाद और प्रथम है पुरुष दीर्घ का और जो उत्तर प्राप्त है ये का अपवाद है अचिर हो। इसे दे दिया पुस्तक में गुण दीर्घोत्व नाम अपवाद कितने का अपवाद है तीन का तो यहाँ जस में गुण नहीं होगा दीर्घ नहीं होगा अचिर ऋत लग जाएगा तीसरी अगर अ री हो जाएगा अ रिको क्या होगा रह तीसरे रहने रह के लिए अमिल जाएगा तीसरा तीसरा एक वजन या दिवन या बहुवचन क्या बनेगा तीसरा तीसरा बीस में आने पर, पर क्या रूप बनेगा त्रिस शब्द को तीसरा आदेश होगा नहीं होगा त्रिस शब्द को तीसरा आदेश होगा बीस आने पर हाँ विभक्ति पर रहते आदेश होता है अलादी हो आजादी हो तीसरे अगर बीस उसके बाद अचिर रित्य लगेगा रूप क्या बनेगा तीसरी बी तीसरी व्य तीसरे आ गए आम आम होने पर आम पर रहते तीसरी शब्द को अचिर रित्य प्राप्त या नहीं अचिर रित प्राप्त है रसन अध्यापनूट प्राप्त है अभी देखो रसोन अद्यापनूट जहाँ जहाँ लगा हरि शब्द में लगा था वहाँ अचिर प्राप्त है नहीं अभी जस सत् में अचीर लगाता है त्रिस शब्द में प्रसन्नोद्याप नोट प्राप्त है अन्यत्र अन्यत्रब्धावकाश हुए एकत्र समावेश तुल्य वाला विरुद्ध भी प्रतिशत परम करें पर देखो क्या है अच्छी ऋत पर पर है प्रश्नोद्याप नोट पर है अच्छी पर है हाँ अच्छी होना चाहिए ना नोट नहीं होना चाहिए किंतु तो भारतीय आया है एक भारतीय आया है किसको याद है ये प्रतिशत है न किस को बोलो। नुमा भावे भ्यो भी किसको याद है क्या नुमा चिरा बोले सब धीरे दौड़ करके नहीं चिरा अचिर त्रिजोदभाव इनको बाध करके नुट हो जाएगा यहाँ क्या प्राप्त था अचिर रित पर होने के कारण किंतु उसको बाध करके हो जाएगा नुट तो अचिर रित लगेगा नहीं क्या होगा नुट हो जाएगा विप्रतिशत यहाँ पर कार्य हुआ पूर्व विप्रतिशत पूर्व बलवान हुआ विप्रतिशत में जहाँ पर कार्य होता है तो पर विप्रतिशत यहाँ कौन हुआ बलवान पूर्व पूर्व बलवान हुआ इसलिए नोम नोट हुआ या अचुरता लगेगा नोट हुआ हो, नोट होने पर प्रातिपदिक क्या है तीसरी तीसरे आदेश होगा त्रि रहेगा तीसरी अग्रे आम नोट होगा नामी से दीर्घ प्राप्त है उसको निषेध करेगा सूत्र न तीसरी चतसरी ये लुप्त है ये दोनों को एत और नामी दीर्घ हो ना तीसरी शब्द चौतीसवीं शब्द हो तो नाम पर होते दीर्घ नहीं होगा दीर्घ नहीं होगा तो नत्व करने के लिए तो लगेगा रिवर्णा नश्य वार्तिक तीसरे नाम बन जाएगा क्या बनेगा और दीर्घ करेंगे नहीं सब सप्त तो सप्तम में, में क्या बनेगा आदेश प्रत्येह लगेगा अभी रूप क्या बना पहला तीसरा तीस हाँ त्रै त्रय तीसरो तीसरो बोलते समय हाँ तीसरो कर देते जो लोग संस्कृत पढ़ते हैं ना वो तीसरो को त्रिस कर देते चतुर्थ है आ, किसके पहला चतुर्थ स्लोक इसको मालूम है पहला स्लोक हाँ देखा तवे स्वर्यम यद बोलना चाहे यत्नाद बोलते हैं तवे बोलो तवे तगद उद क्या तई फिर बोलो ना नहीं उसको पहला क्या है इसके पहला शुरू का तो जो उसका क्या है <laughs> शुरू से बोलने पर आएगा तभी सॉरी हाँ बोलो तभी सॉरे बोलो तभी सॉरी ये देखो यहाँ तीसरे सू है ना फिर बोलो तभी सर हम बोलो तभी हाँ यहाँ तीसरे ऋषु तीसरे ऋषु त्रि नहीं तीसरे सू और अंत में और एक बार आता है तीसरा है त्रि नहीं बोलना ये त्री को तीसरा आदेश हो जाता है ना और एक बार अंत तो में आएगा कितने महिमा में वो तीसरा है तो वहाँ त्रि बोल देते हैं क्या बोलना चाहिए तीसरा ओम नेता बसा